तो तो है क्या क्या क्या अभिजात अभीजात से पार्थ संपद आस पार्थ है, है, है, है पार्थ दम्घ दर्प अति क्रोध सारुष्य अज्ञानमेना चाहन दम्भ दर्प अति क्रोध स क्रोध सारुष्य अज्ञान के अपने आसुरी संपद अभी आसुरी संपद, से पद अभिव्यांगे और भवन की पूर्ण मुख्य में था तो यहाँ भी भ्रवन कर लेंगे लगेगा देखे दम्भ दर्प अध्य और अज्ञान आसुरी संपद को लक्ष्य करके उत्पन्न होने वाले प्राणियों के गुण होते क्या है ये आपका ये आसुरी संपदा है ना कर लेना पार्थ आत्मीय संपद अभिजात से पार्थ आपकी संपर्क को लक्ष्य करके उत्पन्न होने वाले मनुष्यों की मनुष्यों की दम्ब गर्भ अतिमान क्रोध पारुष और अज्ञान रूप आठवीं संपदा होती है समझना हे पार्थ आठवीं संपदम अभिजात से आखिरी संपर्क को लक्ष्य करके उत्पन्न होने वाले है की दम्ध दर्प अतिमान क्रोध और दम्भ और दर्प दो शब्द आरोप लोक में दम्भ दर्प गण में है दर्व्यर्थ में हैं। तो देखो तुम्हें के वर्ण के लिए भाग्य का दम्हाकर्थ है धर्म ध्वजित्व धर्म ध्वजित्व का अर्थ होता है धार्मिक धार्मिक रूप से अपने को कहना धार्मिक रूप से अपने को कहना धार्मिक रूप से अपने को प्रकट करना मैं बहुत बड़ा धर्मांूँ बहुत प्रतिष्ठा करता बहुत साधना करता बहुत धर्म करता जब करता बहुं करता बड़ा पुरोस्कार करता बड़ी सेवा करता ये क्या है ये धर्म भविष्य होता तो है धार्मिक धार्मिक रूप से अपने को करना धर्म का रखना चाहिए सच्चाई अब देखेंगे दर्प दर्प है धर्म सृजनादि निमित्त उसने कहा कहा या घमंड से होने वाला मध्य कहा जाता है कुछ तो लोगों की तो बना कर लेंगे इन सत्यों के धन के निमित्त से होने वाला गर्भ और स्वजन आदि के निमित्त से होने वाला मध न से होने वाला मध स्वजन के निमित्त से होने वाला मध हमारे साथ बहुत लोग हैं बहुत कुछ लोग हमारे लिए पड़ता है बड़े बड़े लोग हमारे साथ हैं हमारे साथियों कम करे हैं और नाना स्वजन आदि के निमित्त से जो होता है ना ये सं है आपका जो आपकी संपदा है लोगों का भाव अच्छा है श्रेष्ठ है साथ बने भाव लिए क्या है आपकी संपदा है असली संपदा है उसमें क्या है कि ख्यापना है ना इसमें छापन नहीं है उसमें व्यक्त करना है ये व्यक्ति नहीं ये है ये वृत्ति अंतरण की है ना गम्य क्या है धर्म गुरु अंत किया धार्मिक से आत्मा छापना वहाँ व्यक्तित हो रहा है यहाँ व्यक्त नहीं हो रहा है व्यक्त हो या न हो दोनों ही असली संपद है गम जो है व्यक्त और दर्थ भाव भाव दोनों ही असली संपद है अति अति अधिमान पूर्वोक दिया हाँ नाच मानिता है नाच तो मान्यता था वहाँ पे भावना भाव यही था ना? तो ये अति मान का क्या हो जाएगा पूर्विसे भावना पूजी अपने अपने प्रति अत्यंत खुश होने की भावना या मैं अत्यंत खुद हूँ हमें बहुत सम्मानित हूँ बहुत श्रेष्ठ हुई ऐसी भावना ऐसा तो कैसे अत्यंत खुद सफीता है तो है। मैं मैं बहुत असल ना कि मैं असल अत्यंत श्रेष्ठ नहीं अब देखेंगे वो धन स्वरे के न्यूज पे है यहाँ बिना इनके है ना को मानना क्या क्रोध तो प्रसिद्ध तो तो है ना इसलिए उसका अर्थ नहीं किया है उससे मे क्या पारुश्रम कर सके ये पुरुष वचनम पुरुष वचनम का अर्थ है रूखे वचन रूखे वचन में जैसे कोई बीमार हो ना आप तो आप मर ही जाएंगे बिल्कुल उसका रूप है वचन ना उसको तोड़कर तो तो जाएगा उसको नहीं चाहिए सेवा करना चाहिए सहयोग करना चाहिए और यथा कारण चक्षुष्मान देखिए कान पुरुष को चक्षुष्मान है ना भूम निंदा प्रशंसायाम या प्रशंसा मत करते हैं काले व्यक्ति को क्या कहे ना आप क्या है की अच्छे नेतृत्व मानी थे कैसे पुराने व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं दिया जा रहा था देख चोट तो आपको चोट क्यों नहीं लगेगी अच्छी आँखें हैं भाई ऐसा ऐसा उसको है इसा इसा उस ना तो ये भी क्या है, है। हाँ ये क्यों नहीं चोट लगेगी आपको इतनी सुंदर आँखें ऐसे नहीं होगा तो जैसे कानून के सुन पुराने व्यक्ति को सुंदर आंखों वाला सुंदर आँखों वाला कहना है ना इस प्राणी व्यक्ति को सुंदर आपका कहना विनुपम रूप रहित व्यक्ति को रूप व्यक्ति है ना तो उसका कोई सहयोग नहीं करते हैं तो फिर वाले आप लोग कैसे सहयोग करेंगे रूप रहित व्यक्ति को उत्तम रूप वाले और जन्म की या पाप कुल वाले को उत्तम कुल वाला कहना पाप कुल वाले को श्रेष्ठ कुल वाला कहना ये सब्जियाँ किसी भी परिस्थिति में है ना हाँ हिम पुल वाले को साफ वाले को फेस्ट पुल वाला कहना उसको कोई संकट में फट गया सबसे नहीं संकट आएगा आप लोग को उत्तम पुल वाला कहना ये सब क्या है बहुत लोग जो है ना कोई बहुत कष्ट में है तो भी उसको भी कर देते हैं कुछ लोग कम कष्ट में है तो उसका बढ़ा देते हैं नहीं नहीं नहीं है है और करना का कर <laughs> <भी दिण रही। laughs> अज्ञानम क्या अज्ञानम करते दियानम, अभी दियानम क्या है कैसा कर्तव्य आदि को विषय करने वाला मतलब उनको एक कर्तव्य को विषय करने वाला या उनके पास नहीं है कैसा ज्ञान है आदि को विषय करने वाला और आत्मा आत्मा को विषय करने वाला ऐसा मिलेगा अभिजात पार है किसको लक्ष्य करके उत्पन्न मिले मनुष्यों का किसको लक्ष्य करके उत्पन्न होने वाले मनुष्यों का इसका कहते हैं असुरानाम असुरानाम है ना नाम है और ये अशुरों की की को हैं ना ना से से होगा क्या लेना है आशुरी मतलब तो आसुरी संपद को लक्ष्य करके उत्पन्न होने वाले मनुष्यों को क्या उत्तर हुआ शाम से को से करके उसके वाले के अब देखेंगे अवयोह संपदों कार्य करते इन दोनों संपदाओं का कार्य कहा जाता है इसका दैनिक जब का जैविक संपद का हो जाता है देवी माता मोक्षायाबी मता।, मता देवी मता। देवी माता संपद विमोक्षा निबंधा आशुमता मजदी अभिजा देवी तंपर्म अभिज्ञाता पांडवा देवी संसदाए नि संसार से मुक्ति के लिए मानी जाती है देवी संपद संसार से मुक्ति के लिए मानी जाती है संसार से मोक्ष के लिए मानी जाती है मोक्ष चाहिए तो देवी संपद का अर्जन करना चाहिए उनको विचार सब देखना चाहिए दैवी संपर्क क्या क्या है हमारे लिए किसका अभाव है है ना प्रयास करना चाहिए आश्रम में लाने के लिए दैवी संपर्क कही गई है और विचार तो करना चाहिए दैवी संपद के लिए और निबंधाएं आसुरी और बंधन के लिए आसुरी संपद मानी गई है जो आसुरी संपर्क कही गई है उनमें से कुछ भी रखने है वो विचार करना चाहिए अभी हमारा बंधन और दृढ़ होगा इसलिए उसको निवृत करना चाहिए क्या करना है जैवी संपर्क के लिए तथा बंधन के लिए आपकी बंधन मानी गयी है अब देखेंगे अब अर्जुन इतना सुनकर के अर्जुन के मन में ऐसा संदेह हो सकता है कि पति मालूम नहीं मेरे आपकी संपत्ति जैवी संपत्ति संदेह हो सकता है उस तो संदेह निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं पांडवा माँ सूचा है पांडव तुम स्कूल करो ये पांडव तुम शोक मत करो दैवी संपन्न अभी जाता अति क्यूँकी तो दैवी संपद को लक्ष्य करके उत्पन्न संपद को लक्ष्य करके उत्पन्न तुम्हारा अभी कल्याण होने वाला है उनको शोक नहीं करना चाहिए देवी संपद या, या दैवी संपर्क जो देवी संपद है का भी मोक्षा है संसार बंधना है वह संसार बंधन से मुक्त करने के लिए संसार बंधन से मुक्त देने या देवी संपद जो देवी संपद है बंधना के मुख्या वह संसार बंधन से मुख्य देने के दे लिए है निबंधाएं तो बताते हैं निबंध कि मतलब अनिवार्य बंधन निश्चित बंधन है निश्चित रूप से होने वाला बंधन वो क्या कहते हैं निश्चित रूप से होने वाले बंधन के लिए या अनिवार्य बंधन के लिए आपकी संपद मानी गई है मैं अभिद्रेता है निश्चित बंधन के लिए अनिवार्य बंधन के गई है तथा आपसी उसी प्रकार से राष्ट्रीय अनिवार्य बंधन के लिए मानी गई है राष्ट्रीय तत्व एवं उसे तब ऐसा कहने पर सब ऐसा कहने पर अर्जुन अंतर्गत भवन अर्जुन के अंतर्गत अर्जुन के अंतर की भावना अर्जुन का अंदर का विचार उनका कैसा विचार क्या मैं क्या मैं से युक्त हूँ दैव संपद लिखा है न तो आसुरी और संपर्क नहीं है आसुरी और संपद का कर्मार्य समाप होगा और पुंगल कर्म लार्य जाती जैसे आसुरी को आंसुर जाती है देवी को दैव हो गए अर्जुन के एवं भगवान के ऐसा अर्जुन के अंदर का भाव क्या है क्या मैं आपके संपर्क सही युक्त अथवा क्या मैं देवी संपर्क सही युक्त हूँ इसम इस प्रकार आलोचना रूप इस प्रकार आलोचना रूप समय यहाँ पर है संदेह रूप भाव क्या करूँगा तो संदेह ना येगा इस प्रकार संदेह रूप विचार या संदेह रूप भाव इस प्रकार संदेव रूप भावों को समझ कर भगवान ने कहा संदेव रूप भाव को समझ कर भगवान ने कहा मांकर मत का अभिलक्ष जाता की अभिजात्र क्या है अभिलक्ष देवी संपद को लक्ष्य करके उत्पन्न हुए वो इसका क्या साक्षर है भावी कल्याणात्म तुम कल्याण वाले हो अर्थात भविष्य में तुम्हारा कल्याण होने वाला है पहले भी किया था ना भावी कल्याण के रास्ते की समाप्ति में है ना भावी कल्याण वाला तुम भावी कल्याण वाले हो अर्थात तुम्हारा भविष्य में कल्याण होने वाला इस तरह यह अर्थ है संपर्क त्याग के लिए आपके संपर्क बहुत मनन करना चाहिए सोचना चाहिए अपने अंदर भी यह है ऑफ मैच कितना है कितना होना चाहिए एक एक खले बनने का अब ये तो भूत उस दिन उस दिन बेबी के लिए के लिए पढ़ाने जाता है पहले तो क्या नजर देखो पहले तो भूत नर्ला बोलता था देखो ये रोग उस तरह रोग के निराश रहता है ये भूत इस तरह रोग का ज़रा बाद में व भूत सर्ग लोक अस्व आसुरा चवतसर्गौ लोके अस्व आसुरा चैव विस्तृत प्रोत्तर दैव विस्तृत प्रोत्तर आसुर पार्थ पाथ सबसे पहले हम न करेंगे एक पार्थे अस्ोक दैवाचा आसुरा एवं लोके हे इस लोक दईव और आसुर ये दो ही भूत स्वर्ग है या ये दो प्रकार के ही प्राणियों की स्थिति है पार्थ इस लोक में दईव और आसुर इन दो प्रकार वाली प्राणियों की सृष्टि है या इन दो प्रकार वाले मनुष्यों की सृष्टि है दैव आसुरे दैवा विस्तर प्रोक्त दैव स्वर्ग विस्तार से कहा गया इन श्लोकों तो ने कहा गया न और यहाँ पर आसुर स्वर्ग तो केवल चुतुर्थ ने कहा गया है दैवा विस्तर सा प्रोक्त ये दैव स्वर्ग विस्तार से कहा गया आश्रम मैं सुनू आश्रम सर्ख यहाँ पर आश्रम सर्गम आसुर सर्ग आसन सर्ग को मेरे सृष्टि इस तो में इसको खूब विस्तार से भगवान अब कहेंगे भूतान तो भूतान मनुष्य आराम और स्वर्गों पर सृष्टि है ननुष्य सृष्टि दो प्रकार की कही गई है भूत स्वर्गो के बाद में पूर्ण विराम होना चाहिए अच्छा तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्या है सृष्टि क्या प्रिश्टी। प्रिश्टी। प्रिश्टी। प्रिश्टी। प्रिश्टी नहीं है सृष्टि है नैस का प्रकारांतर से सर्व शब्द का व्याख्यान करते हैं मास्टरकार जैसे ही सर्गो रचिए जाते हैं सृजन किए जाते हैं इसलिए सर्ग कहलाते हैं हैं, पहले भाव में सी अब जो है ना, रचे जाते हैं या सृजन किए जाते हैं रचे जाते हैं इसलिए स्वर्ग कहलाते हैं स्वर्ग कौन कहलाते हैं भूत, जो रचे जाते हैं वो स्वर्ग कहलाते हैं तो रचवे कौन जाते हैं भूत हूं प्राणी तो आप स्वर्ग की जाएंगे भूतों को या प्राणियों को वाकई हुए अभी स्तर भूतों का वाकफ हो गया तो स्वर्ग और भूत में प्रोफा करना पड़ेगा ना जन्द्र वाचक था रचना का वाचक था जिनकी रचना की जाए वो अब देखेंगे भूतानी एवं सृजमानी सृजमानी भूतानी एवं रचे जाने वाले भूत ही रचे जाने वाले रचे जाने वाले भूत ही है ऐसा लगाएंगे दैवासुरपद भूतानी दैव संपत्ति युक्त तथा आश्र संपत्त से युक्त रचे जाने वाले भूत ही लग गया दैव संपत्ति युक्त और आश्र से युक्त रचे जाने वाले भूत ही दो प्रकार के भूत सर्वे यहाँ पर कही दो प्रकार के भूत सर्वे यहाँ पर कही जाते हैं गया हाँ तो कर्मारे समाज है यहाँ पर मतलब यहाँ पर क्या होगा भूतों का तुम तरफी। हाँ और यहाँ पर यह प्रजापत्यवाह क्या असुरह क्या प्रजापति प्रजा की दो प्रकार की संतान है प्रजापति भी दो प्रकार की संतान हैं, ब्रह्मा जी की दो प्रकार की संतान है विवाह क्या असुरह क्या देव असुभ इसी या से से सिद्ध होता है कौन जो तो पहले में दो प्रकार का भूत सर्ग ना दो भूत सर्गो है दो प्रकार का भूत है उसमें कहा हेतु है ना क्यूँकी क्योंकि क्योंकि, प्र, क्योंकि प्रजापति की संतान दो प्रकार के है देव असुर ऐसी है पूर्व प्रसम हेतु न अब देखेंगे कहा पर लोके या शुरू विराम बना लो लोके करते अश्ली संसार है इस संसार में सर्वे साम जो करते सभी प्राणियों के दो भेद प्राणियों के दो भेदियों दो तो, तो तो दो प्रकार के भूस्वर्ग कौन है तो उच्चे कहे जाते हैं पृथ्वी मतलब जिनका प्रखण्ड प्रकरण चल रहा है उन्हें क्या कहते हैं प्रकृति है ना ये प्रकृति ही है अथबा तो इनका प्रफ्रेंस चल ही रहा है है ना ये प्रकृत दो स्वर्ग ही है या प्रासंगिक दो सर्गी है जिनका प्रफर चल रहा है कौन कौन दिवा क्या आसुर आसुरकार के उपर्गे तो प्रकृत हो गए ना तो जिनका प्रफर चल रहा है इस समझ पहले कहेगा लोग सम पहले और फिर दोबारा कहा ना क्या दईवा आसुर एव क्या दोबारा भी कहीं नाम ले लिया ना और पहले कहेंगे नहीं कहेंगे तो वही क्षमता होगी संदेह हुआ दो पुनर अनुवादे गए दोन अनुवाद करने दो कर के में तो कर तो जो अज्ञात के कथन को क्या कहते हैं अज्ञात को क्या कहेंगे अज्ञात कराने वाले को आ, वो होता है हम अनु हमने बोला हाँ तो हमने क्या विधान दिया उससे तो वही बोल दिया व्यक्ति ने क्या किया तो कहे जब इस प्रसंग ही चल रहा है दो प्रकार का और फिर यहाँ पर दोबारा कह दिया दईवासा तो वही है कहे गए भूतकर्ग का ही गुना अनुवाद करने में प्रयोजन कहा जाता है रहे अवय सत्य संशु इत्यादि के द्वारा दैवो विस्तर का प्रोक्ता गीता में है ना तो विस्तरता कर विस्तर सकारी भी अवयं संस्कृति संशु इत्यादि के द्वारा विस्तार पूर्वक विस्तर सकारी कर विस्तार पूर्वक है प्रोक्ता दई भूत कहा गया दई अवय सत्य संसुद्धि इत्यादि के द्वारा विस्तार पूर्वक है दई भूत स्वर्ग कहा गया ये किस्तर है दैव विस्तर प्रोक्ता का और देख लीजिए और क्या है प्रोक्ता का चिकित्सा न तू आसुरस्तर सातर्शा न आसुरा कर आसुरा सर्गा विस्तर न कक्षा के संबंध यहाँ भी है किंतु आसुरस्तार नहीं कहा इसको विस्तार से नहीं कहा आसूर सर्ग विस्तार से नहीं कहाजना पार्क में मम वचना शुरू हो और है अतः तत्परिवर्जनाथम इसलिए उसका त्याग करने के लिए किसका त्याग करने के लिए तो ना इसलिए उसका त्याग करने के लिए आगे लगाएंगे में में है मम मम लगाइएंगे जैसा मैं बोल रहा हूँ एक अर्थ है उच्च नानम आसुरम मेरे वचन से विस्तारूर्वक मेरे वचन से विस्तार पूर्वक कहे जाने वाले आसुर सर्वपोष मेरे वचन से विस्तार पूर्वक कहे जाने वाले मेरे वचन से विस्तार पूर्वक कहे जाने वाले आसुर सर्वपोष या आसुर सभी करो और सभी निश्चय करो या जानो कर रहे और जानो हमारी बात को सुना सुना गया मतलब जाना अध्याय है ना बोल अः अध्याय परि समाप्त है अध्याय की समाप्ति कर रहे हैं कौन सा अध्याय अध्याय की समाप्ति कर अध्याय की आ अध्याय परिसाप्त कर रहे हैं अध्याय की परिसाप्ति करिए अध्याय की परिसाप्ति कर प्राणी विशेषण के आज प्रदर्शनों के प्राणी के विशेषणों के द्वारा जाती है इस और समाप्ति पर्यंत और अध्याय की समाप्ति के प्राणी के विशेषणों के द्वारा आसवि संपद कही जाती है ठीक है क्या प्रत्यक्षी करने और प्रत्यक्ष कर लेने से या प्रत्यक्ष समझ लेने से क्या और प्रत्यक्ष समझ लेने से और प्रत्यक्ष समझ लेने से अत्या परिवर्जन करते सत्य थे इसका त्याग किया जा सकता है और ठीक से समझ लेने से प्रत्यक्ष समझ लेने से मतलब ठीक ठीक समझ लेने से और ठीक ठीक समझ लेने से या प्रत्यक्ष करने से अत्या परिवर्तन करते सकते थे इस आपकी संपर्क का त्याग किया जा सकता है समझ में आ जा संपर्क है तो तो क्या क्या किया और था? अनुवाद क्या होगा? प्रयोजन प्रयोजन ये बताने में है पुनः अनुवाद करने का प्रयोजन इसको बताने में है इसको बताने में कि विस्तार से दल सर्गे दिया है ना? और आसूर सर्व को है अनुवाद क्या बताने के लिए दिया गया है की दल सर्ग को दिया समझाने के लिए पुनः अनुवाद कर दिया इस बार अनु दोनों दोनों का अनुवाद तो दोनों का है ना विस्तार अगला कहने के लिए अनुवाद किया आश्रम पार्टी नहीं नहीं दोनों दूसरी पंती को देखना बिस्तर एवं इस प्रकार दोनों को कह दिया ऊपर अभी दईवा विस्तर साफ रोकता आश्रम पार्टी में सुनो एक मिनट हाँ ठीक है जिनका प्रकरण चल रहा है ना दैव और आसुर का तो उनको पुनः दे दिया ना तो पूना क्यों कहा एक मिनट दैवी संपर्कोक्षर ही मतलब के पहले ही दो प्रकार का हो गया हो गया ना और फिर यहाँ पर दो प्रकार कहा दीवारा तो क्यों अनुवाद दिया? तो उसकी सीधी बात है पांचवे में ही दो आ गए। छठवें में दैवा आसुरा एवचा इस प्रकार दोनों का अनुवाद क्यों किया तो छठवें श्लोक की दूसरी बात कहने के लिए अनुवाद कर दिया श्लोक की दूसरी चौथी कहने के लिए अनुवाद कर दिया किसान अनुवाद दिया देगा उसका अब जितने बार भी आएगा अनुवाद देखिए विचार करिए है ना तो आप विचार करिए कहाँ कहाँ कहाँ उसको रहना है ना अब है और कहाँ अनुवादा फिर और विचार कीजिए क्योंकि ठीक ठीक दो नाम इसके पहले नहीं लिए थे ना वो हाँ तो भैया वही काम देगा अच्छा या तो पांचवी के पहले भी आ गई ना चतुर्थ में आ गई चतुर्थ में गी गी आ गई इससे पहले क्या रही विधान तो ऊपर तीसरे चौथे में और फिर किस लिए है तो ये चतुर्थ से देवी संपद का विधान है आरंभ ऐसी लेकर के तीन तक तो आसुर संपद का विधान किसमें है चतुर्थ में पांचवी ने किस प्रयोजन के लिए है ये बता दिया ठीक है छठवी में भी अनुवाद कर दिया बिवासा अनुवाद क्यों, क्यों, क्यों कर दिया छठवी में स्लो दूसरी पंक्ति में जो भाव है उसको बताने के लिए ऐसा अब प्रवृत्तिशा जना न न विदुः विदुः विदु आसुरा जनावृति नसुरा जना प्रवृति निवृत्ति न विदुः आशु संपर्क युक्त मनुष्य आशुनी संपर्क युक्त मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते हैं आखरी संपर्क मनुष्य किसको नहीं जानते हैं प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानते है आखिरी सुबह वाले मनुष्य नहीं जानते हैं प्रवृत्ति के और निवृत्ति को अब देखें ये न यहाँ भी है ना लगा बड़ा विदु के साथ सबका अन्वाय है सौचम न्या आचारा क्या सौचम विद्रह और सौ को भी नहीं जानते है सोच का तो हो सकता है और सोच को भी नहीं जानते हैं एक तो मिनट नहीं है ना सोच सौ दूसरी पंखी नहीं करेंगे अच्छा अच्छा ठीक है तो फिर भाव सौचम सौचम तो प्रथमा प्रथमा एक बचन में भी बनता है और द्वितीजा एक बचन में भी बनता है तो इसको बाद में ही जोड़ लो प्रवृत्तिवृत् को तो में आखिरी पहले रखोगा कि प्रवृत्ति और को नहीं जानते हैं उनमें शौच नहीं होता पवित्रता तो नहीं होती है क्या आचार नही होता है और क्या है सत्यम नही होता है के आचारा आचारा न सत्यम की न ना, आचारा ना सत्यमती है आचार नहीं है और सत्य नहीं है तो कर्म तो द्वितीय विश्व है है ना अपने वृत्ति बढ़ते और आचारा तो प्रथमा विष्णाम है ये ना तो ये कर्म नहीं हो सकता है किसका विदु क्रिया का बल्कि विद्यते क्रिया का करता है आचारा अब उसके बाद वाला पढ़ा गया सक्षम जी उसी है का।, का दोनों लगा तो सकते हैं के यही बनेगा तो दोनों तरफ तो जोड़ सकते हैं चाहे उधर जोड़ लो और चाहे घर जोड़ लो लेकिन प्रसन्नता बाद में जोड़ना ही चाहिए जब दोनों तरफ से लगाएगा अब देखेंगे इसीलिए अन्वय में अत हो जाता है लगाएंगे प्रवृत्ति प्रवृत्ति क्या प्रवर्तन प्रवर्तन कर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य पुरुषार्थ के के साधन साधन जिस में में होनी चाहिए होने वाली प्रवृत्ति ऐसा क्या पुरुषार्थ के साधन जिस पुरुष अच्छा प्रवर्तन कर के में होने वाली प्रवृत्ति खरेगा कर्तव्य में होने वाली प्रवृत्ति होगी प्रवृत्ति कर्तव्य में होने वाली प्रवृत्ति ताम ता ले प्रवृत्ति निवृत्न का निवृत्ति देखेंगे निवृत् है ना सद विपरीत आम उससे विपरीत निवृत्ति किसके प्रवृत्ति से विपरीत क्या का और निवृत्ति करते हैं ये अनर्थ हेतु है तो निव्यम अनर्थ के हेतु जिस अनर्थ के हेतु से निवृत्त होना चाहिए क्या तो है यशमार्थ ऐसा है ना अन्य के हेतु से है ना तो निवर्तन सब किया है मतलब क्या किया प्रवर्तन दोबारा लगा रहा है प्रवृत्ति कर प्रवर्तन से जिस किसी कर्तव्य में होने वाली निवृत्ति और क्या सब विक्री बिक्री और उससे अब इसको कैसे बताएंगे कि से अन्द्र जिस किसी हेतु से होने वाला निवरती शब्द अंदर से जिस किसी हेतु ऐसी होने वाला निवरत शब्द निवर्त शब्द यहाँ निबी जाती है अब देखेंगे कि आखिरी स्वभाव वाले मनुष्य तो इन दोनों को नहीं जानते हैं केवल हम प्रवृति निवृत्ति एवं नीधु नया ना ना ना आया ना बाद में केवल प्रवृति निवृत्ति को ही नहीं जानते हैं ऐसी बात नहीं है बात सब जा रही है न केवलम प्रदृती निवृत्ति एव नरंभ में ना लिखा है तो निद्टी, निद्टी, ना तो ऐसा लगाएंगे केवलम सुवृत्ति एव न विदु और फिर ना कन्वय करने के इसी ऐसा कर लेंगे केवलम सुवृत्तीय निवृत्ति एव न विदु पहले वाले वाषे के आरंभ में नहीं करने करने के लिए क्या कहेंगे इसी केवल सुवृत्ति और को ही नहीं जानते हैं इसी न ऐसी बात बल्कि और क्या है उनमे सोच नहीं क्या है सोच तो का क्या है पवित्रता पवित्रता बाह आप भ्रंतर दो प्रकार के की भाषा के तो ये जो है ना ये न्याय मृतल मिट्टी और पानी से बाह शौच बढ़ता है काम आदि विकारों का अभाव क्रोध लोग आदि अधिकारों का अभाव क्या है आंतरिक शौच है दोनों प्रकार के शौच क्या सभी प्रकार की स्मृतियों में विभिन्न सोचों का वर्णन किया गया है तो जाते हैं शास्त्रीय मर्यादा का पालन करने के, पारें के, पारें के होता है। तो बढ़ती है उसको तो करना ही चाहिए तो अब देखेंगे यहाँ पर उन्हें सोच नहीं है क्या आचाराना और उनमें आचरण नहीं है ना सदाचार आचार से क्या देना है सदाचार उनमें को नहीं है सदाचार नहीं और स्वस्थ नहीं है क्या नहीं है सत्य नहीं है यहाँ देखो एक साथ अंदर हो गया ना सकता तो है तो हैं सोच नहीं है वे कैसे अकड़ो चाह अदी अंदर विकार रहे हैं बहुत सारी वासनाएं हैं तो क्या है कि वो आंतरिकता तो है जा रहा वासनाएं और मिट्टल से सोच नहीं करते मिट्टी जल तो क्या है की भाई सोच भी उन्हें नहीं से तो रहने वाले अनाचारा से सदाचार से रहे और से छल कपर, वो, कप, कपट वाले कपट कपट करने करने वाले वाले क्योंकि क्योंकि क्योंकि पवित्र न रहने वाले सदाचार न करने वाले पप्टी और झूठ बोलने वाले कपटी और अंधित भाषण करने वाले असुर के उसे होते हैं जगद्वर जगद आगुश्वरम अपरस्पर समूतम की कामहतुकमहतुक अब देखेंगे। ते जगत असत्यम से जगज असत्यं आतिष्ठ कामहत अपरस्परसूंत आहु स किसन्वे से जगज असत्यम अप्रति जगत को असत्य असत्य का किया सोचते हैं कि हम दूसरे ही सब कुछ न असत्यम कर किया में जैसे हम झूठ की भूमिका वाले हैं वैसे जगत कैसा झूठी जगत, जगत को असत्यम कर किया बोलता वाला।, वे जगत को बोलता वाला अपनी दूसरी को झूठ की गोमता वाला अप्रतिष्ठम कर प्रतिष्ठा से रही धर्मा धर्म रूप प्रतिष्ठा से रही धर्म धर्म रूप धर्मा प्रतिष्ठा से रही अनश्वरम तो करते करके ईश्वर पे रहेश्वर से क्या है काम तो है तो कम अपरस्पर संभोतम तो या पर और अपर शब्द पर्याय है ना पर और अपर शब्द क्या है पर्याय और मतलब दूसरा अपर मतलब दूसरा इसलिए अपरस्पर संभोषम से परस्पर संभोतम तो काम हेतुकम कर हुआ वासना मूलक या तो संभोग की इच्छा मूलक संभोग संदोग, की इच्छा मूलक परस्पर के संबंध से उत्पन्न हुआ है काम हितुकम और कामना मूलक या संभोग की कामना मूलक एक दूसरे के संयोग से उत्पन्न हुआ है कामना मूलक पुरुष स्त्री के संयोग से उत्पन्न हुआ है पुरुष स्त्री के संयोग से उत्पन्न हुआ कहते हैं और क्या अन्य स्कीम अन्य क्या है मतलब इससे अटलिस्ट और पूछें ओम पूर्णवरा पूर्ण पूर्ण